संक्षिप्त महाभारत विराट पर्व कीचक और उसके भाइयों का वध और राजा का सैरंधी को संदेश वैसम जी कहते हैं राजन इसके बाद भीमसेन रात्रि के समय नृत्यशाला में जाकर छिपकर बैठ गए और इस प्रकार कीचक की प्रतीक्षा करने लगे जैसे सिंह मृग की घात में बैठा रहता है इस समय पांचाली के साथ समागम होने की आशा से कीचक भी मनमानी तरह से सच झच कर नृत्यशाला में आया वह संकेत स्थान समझकर कर नृत्यशाला के भीतर चला गया उस समय वह बहुत भवन सब और अंधकार से व्याप्त था अतुलित पराक्रमी भीमसेन तो वहीं पहले ही से मौजूद थे और एकांत में एक सैह पर लेटे हुए थे दुरमती कीचक भी वहीं पहुंच गया और उन्हें हाथ से लगा द्रौपदी के अपमान के कारण भीम इस समय क्रोध से जल रहे थे काम कीचक ने उनके पास पहुंचकर हर्ष से उनमत्त चित्त हो मुस्कुरा कहा सुभ्रु मैंने अनेक प्रकार का जो अनंत धन संचित किया है वह सब मैं तुम्हें भेंट करता हूं, तथा मेरा जो धन रत्नादि से संपन्न सैकड़ों दासियों सेवित से से रूप लावण्यमयी रमली रत्नों से विभूषित और क्रीड़ा एवं व्रति की सामग्रियों से सुशोभित भवन है वह भी तुम्हारे लिए ही निछावर करके मैं तुम्हारे पास आया हूँ मेरे अंतपुर की नारियां अकस्मात मेरी प्रशंसा करने लगती हैं कि आपके समान सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित और दर्शनीय कोई दूसरा पुरुष नहीं है भीमसेन ने कहा आप दर्शनीय हैं यह बड़ी प्रसन्नता की बात है किंतु आपने ऐसा स्पर्श पहले कभी नहीं किया होगा ऐसा कहकर महाबाबू भीमसेन सहसा उछलकर खड़े हो गए और उससे हंसकर कहने लगे रे पापी तू पर्वत के समान बड़े ढील ढोल वाला है किंतु सिंह जैसे विशाल गजराज को घसीटता है उसी प्रकार आज मैं तुझे पृथ्वी पर मसरूँगा और तेरी बहन यह सब देखेगी इस प्रकार जब तू मर जाएगा तो सैरंध्री बेखटके बिचरेगी तथा तो उसके पति भी आनंद से अपने दिन बितावेंगे तब महाबली भीम ने उसके पुष्प गुम्फित केस पकड़ लिए कीचक भी बड़ा बलवान था उसने अपने केस छुड़ा लिए और बड़ी फुर्ती से दोनों हाथों से भीमसेन को पकड़ लिया फिर उन क्रोधित पुरुष सिंहों में परस्पर बाह युद्ध होने लगा दोनों ही बड़े वीर थे उनकी भुजाओं की रगड़ से बांस फटने की कड़क के समान बड़ा भारी शब्द होने लगा फिर जिस प्रकार प्रचंड आंधी वृक्ष को झझोर डालती है उसी प्रकार भीमसेन कीचक को धक्के देकर सारे नृत्यशाला में घुमाने लगे महाबली कीचक ने भी अपने घुटनों की चोट से भीमसेन को भूमि पर गिरा दिया तब भीमसेन दंद पाड़ी के समान बड़े वेग से उछलकर खड़े हो गए भीम और कीचक दोनों ही बड़े बलवान थे इस समय स्पर्धा के कारण वे और भी उन्मत्त हो गए तथा आधी रात के समय उस निर्जन नाट्यशाला में एक दूसरे को रगड़ने लगे वे क्रोध में भरकर भीषण गर्जना कर रहे थे इससे वह भवन बार बार गूंज उठता था अंत में भीम से ने क्रोध में भरकर उसके बाल पकड़ लिए और उसे धक्का देकर इस प्रकार अपनी भुजाओं में कस लिया जैसे रस्सी से पशु को बांध देते हैं अब कीचक फूटे हुए नगारे के समान जोर जोर से डकारने और उनकी भुजाओं से छूटने के लिए छटपटाने लगा किंतु भीमसेन ने उसे कई बार पृथ्वी पर घुमाकर उसका गला पकड़ लिया और कृष्णा के कोप को शांत करने के लिए उसे घटी घसीटने लगे इस प्रकार जब उसके सब अंग चखना चूर हो गए और आंखों की पुतलियाँ बाहर निकल आई तो उन्होंने उसकी पीठ पर अपने दोनों घुटने टेंक दिए और उसे अपनी भुजाओं से मरोड़कर पशु की मौत मार डाला कीचक को मारकर भीमसेन ने उसके हाथ पैर सिर और गर्दन आदि अंगों को पिंड के भीतर ही खुछा दिया इस प्रकार उसके सब अंगों को तोड़बरोड़ उसे मांस का लोंदा बना दिया और द्रौपदी को दिखाकर कहा पांचाली जरा यहाँ आकर देखो तो इन कान के कीड़े की क्या गति बनाई है ऐसा कहकर उन्होंने दुरात्मा कीचक के पिंड को पैरों से ठुकराया और द्रौपदी से कहा भीरु जो कोई तुम्हारे ऊपर कुदेटी डालेगा वह मारा जाएगा और उसकी यही गति होगी इस प्रकार कृष्णा की प्रसन्नता के लिए उन्होंने यह दुष्कर कर्म किया फिर जब उनका क्रोध ठंडा पड़ गया तो वे द्रौपदी से पूछकर कर पाठशाला में चले आए कीचक का वध कराकर द्रौपदी बड़ी प्रसन्न हुई उसका सारा संताप शांत हो गया फिर उसने उस नृत्यशाला की रखवाली करने वालों से कहा देखो वह कीचक पड़ा हुआ है मेरे पति गंधर्वों ने उसकी यह गति की है तुम लोग वहां जाकर देखो तो सही द्रौपदी की यह बात सुनकर नाट्यशाला के सहस्त्रों चौकीदार मसाले लेकर वहाँ आए फिर उन्होंने उसे खून से लथपथ और प्राणहीन अवस्था में पृथ्वी पर पड़े देखा उसे बिना हाथ पांव का देखकर उन सबको बड़ी व्यथा हुई उसे उस स्थिति में देखकर सभी को बड़ा विस्मय हुआ उसी समय कीचक के सब बंधु बांधव वहाँ एकत्रित हो गए और उसे चारों ओर से घेरकर विलाप करने लगे उसकी ऐसी दुर्गति देख सभी के रोंगे खड़े हो गए उसके सारे अवयव शरीर में घुस जाने के कारण वह पृथ्वी पर निकाल कर रखे हुए कछुए के समान जान पड़ता था फिर उसके सगे संबंधी उसका दाह संस्कार करने के लिए नगर से बाहर ले जाने की तैयारी करने लगे उनके दृष्टि लाश से थोड़ी ही दूरी पर एक खम्भे का सहारा लिए खड़ी हुई द्रौपदी पर पड़ी जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो उन उपकीचक को कीचक के भाइयों ने कहा इस दुष्टा को अभी मार डालना चाहिए इसी के की कारण कीचक की हत्या हुई है अथवा मारने की भी क्या आवश्यकता है कामाशक्त कीचक के साथ ही इसे भी चला दो ऐसा करने से मर जाने पर भी पुत्र का प्रिय ही होगा यह सोचकर उन्होंने राजा विराट से कहा कीचक की मृत्यु सैरंधी के ही कारण हुई है अतः हम इसे कीचक के ही साथ जला देना चाहते हैं आप इसके लिए आज्ञा दे दीजिए राजा ने सूदपुत्रों के पराक्रम की ओर देखकर कर सहरंधी को कीचक के साथ जला डालने की सम्मति दे दी बस उपकीचक ने उभय से बस उपकीचकों ने भय से अचेत हुई कमलैनी कृष्णा को पकड़ लिया और उसे कीचक की रथी पर डालकर बांध दिया इस प्रकार वे रथी उठाकर मरघट की ओर चले कृष्णा सनाथा होने पर भी सूत पुत्रों के चंगुल में पड़कर अनाथा की तरह विलाप करने लगी और सहायता के लिए चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी जय जयंत विजय जयसेन और जयद्वल मेरी टेर सुने ये सूत पुत्र मुझे लिए जा रहे हैं जिन वेगवान गंधर्वों के धनुष की प्रत्यंसा का भीषण शब्द संग्राम भूमि में बद्राघात के समान सुनाई देता है और जिनके रथों का घोष बड़ा ही प्रबल है वे मेरी पुकार सुने हाय ये सूतपुत्र मुझे लिए जा रहे हैं कृष्णा की वह दीन वाणी और विलाप सुनकर भीमसेन बिना कोई विचार किए अपनी सैया से खड़े हो गए और कहने लगे सैरंध्री तू जो कुछ कह रही है वह मैं सुन रहा हूँ इसलिए अब इन सुतपुत्रों से तेरे लिए कोई भय की बात नहीं है ऐसा कहकर वे नगर का परकोटा लाघ कर बाहर आए और बड़े तेजी से शमशान की ओर चले वे इतने वेग से गए कि सूत पुत्रों से पहले ही मरघट में पहुंच गए चिता के समीप उन्हें ताड़ के समान एकदम एक दस व्यायाम लंबा दोनों हाथों को फैलाने पर जितनी लंबाई होती है उसे एक व्यायाम कहते हैं वृक्ष दिखाई दिया उसकी शाखाएं मोटी मोटी थी तथा ऊपर के वह सूखा हुआ था उसे भीमसेन ने भुजाओं में भरकर कर हाथी के समान जोर लगाकर उखाड़ लिया और उसे कंधे पर रखकर दंडपाणी यमराज के समान सूत पुत्रों की ओर चले इस समय उनके जंगाओं से टकराकर वहां वहाँ अनेकों बड़ पीपल और ढाक के वृक्ष गिर पड़े भीमसेन को सिंह के समान क्रोधपूर्वक अपनी ओर आते देख सब सुत पुत्र डर गए और भय एवं विशास से काँपते हुए कहने लगे अरे देखो यह बलवान गंधर्व वृक्ष उठाए बड़े क्रोध से हमारी ओर आ रहा है जल्दी ही इस सैरंथी को छोड़ो इसी के कारण हमें यह भय उपस्थित हुआ है अब तो भीमसेन इनको वृक्ष उठाए देखकर वे सब के सब सैरंथी को छोड़कर नगर की ओर भागने लगे उन्हें भागते देख पवन नंदन भीमसेन ने इंद्र जैसे दानों का वध करते हैं उसी प्रकार उस वृक्ष से एक सौ पाँच उपकीचकों को यमराज के घर भेज दिया इसके पश्चात उन्होंने द्रौपदी को बंधन से छुड़ाकर कर दिया इस समय पांचाली के नेत्रों से निरंतर आंसुओं की धारा बह रही थी और वह अत्यंत दीन हो रही थी उससे दुर्जय वीर भीमसेन ने कहा कृष्ण तेरा कोई अपराध न होने पर भी जो लोग तुझे तंग करेंगे वे इसी प्रकार मारे जाएंगे अब तू नगर को चली जा तेरे लिए कोई भय की बात नहीं है मैं दूसरे रास्ते से राजा विराट के रसोईघर की ओर जाऊंगा। अब नगर निवासियों ने यह सारा कांड देखा तो उन्होंने राजा विराट के पास जाकर निवेदन किया कि गंधर्वों ने महाबली पुत्रों को मार डाला है और शैलेंद्री उनके हाथ से छूट कर राजभवन की ओर जा रही है उनकी यह बात सुनकर महाराज विराट ने कहा आप लोग सूदपुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया करें बहुत से सुगंधित पदार्थ और रत्नों के साथ सब कीचकों को एक ही प्रज्वलित चिता में जला दें फिर कीचकों के वध से भयभीत हो जाने के कारण उन्होंने महारानी सुदेक्षणा के पास जाकर कहा जब सैरंधी यहाँ आवे तो तुम मेरी ओर से उसे यह कह देना कि सुमुखे तुम्हारा कल्याण हो अब तुम्हारी जहां इच्छा हो वहीं चली जाओ महाराज गंधर्वों के तिरस्कार से डर गए हैं राजन जब मनुष्य ने द्रौपदी सिंह से डरी हुई मुगी के समान अपने शरीर और वस्त्रों को धोकर नगर में आई तो उसे देखकर कर लोग गंधर्वों से भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे तथा किन्ही कि ने नेत्र भी मूंद लिए रास्ते में द्रौपदी नृत्यशाला में अर्जुन से मिली जो उन दिनों राजा विराट की कन्या को नाचना सिखाते थे उन्होंने कहा शैरनधी तो उन पापियों के हाथों से कैसे छूटी और वे कैसे मारे गए मैं सब बातें तेरे मुख से ज्यों की त्यों सुनना चाहती हूं। सैरंधे ने कहा बृहनले अब तुम्हें सैरंधी से क्या काम है क्योंकि तुम तो मौज में इन कन्याओं के अंतपुर में रहती हो आजकल सैरंधी पर जो जो दुख पड़ रहे हैं उनसे तुम्हें क्या मतलब है इसी से मेरी हंसी करने के लिए तुम इस प्रकार पूछ रही हो बृहनला कहा कल्याणी इस नपुंसक योनि में पढ़कर बृहनला भी तो भी, भी जो महान दुख पा रही है उसे क्या तू नहीं समझती मैं तेरे साथ रही हूँ और तू भी हम सबके साथ रहती रही है भला तेरे ऊपर दुख पड़ने पर किसको दुख न होगा इसके पश्चात कन्याओं के साथ ही द्रौपदी राजभवन में गई और रानी सुदेषना के पास जाकर खड़ी हो गई तब सुदेश ने राजा विराट की कथनानुसार उससे कहा भद्रे महाराज को गंधर्वों से तिरस्कृत होने का भय है तो भी तरुणी है और संसार में तेरे समान कोई रूपवती भी दिखाई नहीं देती पुरुषों को विषय तो स्वभाव से ही प्रिय होता है और तेरे गंधर्व बड़े क्रोधी हैं अतः जहाँ तेरी इच्छा हो वहाँ चली जा। जाधी ने कहा महारानी जी तेरह दिन के लिए महाराज मुझे और क्षमा करें इसके पश्चात गंधर्वगण मुझे स्वयं भी ले जाएंगे और आपका भी हित करेंगे उनके द्वारा महाराज और उनके बंधु बांधवों का भी अवश्य ही बड़ा हित होगा